शो टॉक, ज्योतिष विज्ञान नंबर टू सूर्य के संबंध में कुछ बातें जान लेनी जरूरी है। सबसे पहले तो यह बात जान लेनी जरूरी है वैज्ञानिक दृष्टि से सूर्य से समस्त सौर परिवार का मंगल का बृहस्पति का चंद्र का पृथ्वी का जन्म हुआ है ये सब सूर्य के ही अंग हैं फिर पृथ्वी पर जीवन का जन्म हुआ पौधों से लेकर मनुष्य तक मनुष्य पृथ्वी का अंग है पृथ्वी सूरज का अंग अगर हम इसे ऐसा समझें एक मां है उसकी एक बेटी है और उसकी एक बेटी है उन तीनों के शरीर में एक ही रक्त प्रवाहित होता है उन तीनों के शरीर का निर्माण एक ही तरह के सेल्स से एक ही तरह के कोष्ठों से होता है और वैज्ञानिक एक शब्द का प्रयोग करते हैं एम्बेथिका जो चीजें एक से ही पैदा होती हैं उनके भीतर एक अंतर समानुभूति होती है सूर्य से पृथ्वी पैदा होती है पृथ्वी से हम सबके शरीर निर्मित होते हैं थोड़ा ही दूर फासले पर सूरज हमारा महापिता है सूरी पर जो भी घटित होता है वो हमारे रोम रोम में स्पंदित होता है होगा ही क्योंकि हमारा रोम रोम भी सूर्य से ही निर्मित है। सूर्य इतना दूर दिखाई पड़ता है इतना दूर नहीं है हमारे रक्त के एक एक कण में और हड्डी के एक एक टुकड़े में सूर्य के ही अणुओं का वास है हम सूर्य के ही टुकड़े और यदि सूर्य से हम प्रभावित होते हों, तो इसमें कुछ आश्चर्य नहीं एम्पैथी है समानुभूति समानुभूति को भी थोड़ा समझ लेना जरूरी है तो ज्योतिष के एक आयाम में प्रवेश हो सकेगा कल मैंने जुड़वा बच्चों की बात आपसे की अगर एक ही अंडे से पैदा हुए दो बच्चों को दो कमरों में बंद कर दिया जाए और इस तरह के बहुत से प्रयोग पिछले पचास वर्षों में किए गए एक ही अंडज जुड़वा बच्चों को दो कमरों में बंद कर दिया गया फिर दोनों कमरों में एक साथ घंटी बजाई गई है और दोनों बच्चों को कहा गया है उनको जो पहला ख्याल आता हो वो उसे कागज पर लिख लें या जो पहला चित्र उनके दिमाग में आता हो उसे कागज पर बना ले और बड़ी हैरानी की बात है कि अगर 20 चित्र बनवाए गए हैं दोनों बच्चों से तो उसमें 90 प्रतिशत दोनों बच्चों के चित्र एक जैसे उनके मन में जो पहली विचार धारा पैदा होती है जो पहला शब्द बनता है या जो पहला चित्र बनता है ठीक उसके ही करीब वैसा ही विचार और वैसा ही शब्द दूसरे जुड़वा बच्चे के भीतर भी बनता और निर्मित होता है ऐसे वैज्ञानिक कहते हैं एम्पैथी इन दोनों के बीच इतनी समानता है कि ये एक से प्रतिध्वनित होते हैं इन दोनों के भीतर अनजाने मार्गों से जैसे जोड़ है कोई कम्युनिकेशन है सूर्य और पृथ्वी के बीच ऐसा ही कम्युनिकेशन है ऐसा ही संवाद है प्रतिपल और पृथ्वी और मनुष्य के बीच भी इसी तरह का संवाद है प्रतिपल तो सूर्य पृथ्वी और मनुष्य उन दोनों के तीनों के बीच निरंतर संवाद है एक निरंतर डायलॉग है लेकिन वो जो संवाद है डायलॉग है वो बहुत गुह है और बहुत आंतरिक है और बहुत सूक्ष्म है उसके संबंध में थोड़ी सी बातें समझेंगे तो ख्याल में आएगा अमरीका में एक रिसर्च सेंटर है ट्री रिंग रिसर्च सेंटर वृक्षों में जो वृक्ष आप काटें तो वृक्ष के तने में आपको बहुत से रिंग्स बहुत से वर्तुल दिखाई पड़ेंगे फर्नीचर पर जो सौंदर्य मालूम पड़ता है वो उन्हीं वर्तुलों के कारण है पचास वर्ष से ये रिसर्च केंद्र वृक्षों में जो वर्तुल बनते हैं उन पर काम कर रहा है प्रोफेसर डगलस अब उसके डायरेक्टर हैं, जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा वृक्षों में जो वर्तुल बनते हैं चक्र बन जाते हैं उन पर ही पूरा व्यय किया है बहुत से तथ्य हाथ लगे हैं पहला तथ्य तो सभी को ज्ञात है साधारण कि वृक्ष की उम्र उसमें बने हुए रिंग्स के द्वारा जानी जा सकती जानी जाती क्योंकि प्रति एक रिंग वृक्ष में निर्मित होता है एक छाल वृक्ष छोड़ देता है अपनी चमड़ी छोड़ देता है और एक रिंग निर्मित हो जाता है वृक्ष की कितनी उम्र है उसके भीतर कितने रिंग बने हैं इनसे तय हो जाता है अगर वो 50 साल पुराना है उसने 50 पतझड़ देखे हैं तो 50 रिंग उसके तने में निर्मित हो जाते हैं और हैरानी की बात यह है कि इन तनों पर जो रिंग निर्मित होते हैं वो मौसम की भी खबर देते हैं अगर मौसम बहुत गर्म और गीला रहा हो तो जो रिंग है वो चौड़ा निर्मित होता है अगर मौसम बहुत सर्द और सूखा रहा हो तो जो रिंग है वो बहुत सकरा निर्मित होता है हजारों साल पुरानी लकड़ी को काट के पता लगाया जा सकता है कि उस वर्ष जब ये रिंग बना था तो मौसम कैसा था बहुत वर्षा हुई थी या नहीं हुई थी सूखा पड़ा था या नहीं पड़ा था अगर बुद्ध ने कहा है कि इस वर्ष बहुत वर्षा हुई तो जिस बोधि वृक्ष के नीचे वो बैठे थे वो भी खबर देगा कि वर्षा हुई कि नहीं हुई बुद्ध से भूल चूक हो जाए वो जो वृक्ष है बोधि वृक्ष उससे भूल चूक नहीं होती उसका रिंग बड़ा होगा छोटा होगा डगलस इन इन वर्तनों की खोज करते करते एक ऐसी जगह पहुंच गया जिसकी उसे कल्पना भी नहीं थी उसने अनुभव किया कि प्रत्येक ग्यारहवें वर्ष पर रिंग जितना बड़ा होता है उतना फिर कभी बड़ा नहीं होता और वो ग्यारह वर्ष वही वर्ष है जब सूरज पर सर्वाधिक गतिविधि होती है, हर ग्यारहवें वर्ष पर सूरज में एक रिदिम एक लयबद्धता है हर 11 वर्ष पर सूरज बहुत सक्रिय हो जाता है उस पर रेडियो एक्टिविटी बहुत तीव्र होती सारी पृथ्वी पर उस वर्ष सभी वृक्ष मोटा रिंग बनाते एकाज जगह नहीं एकाज जंगल में नहीं सारी पृथ्वी पर सारे वृक्ष उस वर्ष उस रेडियो एक्टिविटी से अपनी रक्षा करने के लिए मोटा रिंग बनाते हैं। वो जो सूरज पर तीव्र घटना घटती है ऊर्जा की उससे बचाव के लिए उनको मोटी चमड़ी बनानी पड़ती है उस वर्ष हर ग्यारह वर्ष इससे वैज्ञानिकों में एक नया शब्द और एक नई बात शुरू हुई मौसम सब जगह अलग होते हैं यहां सर्दी है कहीं गर्मी है कहीं वर्षा है कहीं शीत है सब जगह मौसम अलग है इसलिए अब तक कभी पृथ्वी का मौसम क्लाइमेट ऑफ द अर्थ ऐसा कोई शब्द प्रयोग नहीं होता था लेकिन अब डगलस ने इस शब्द का प्रयोग करना शुरू किया क्लाइमेट ऑफ द अर्थ ये सब छोटे मोटे फर्क तो है ही लेकिन पूरी पृथ्वी पर भी सूरज के कारण एक विशेष मौसम चलता है जो हम नहीं पकड़ पाते लेकिन वृक्ष पकड़ते हैं। हर ग्यारहवें वर्ष पर वृक्ष मोटा रिंग बनाते हैं फिर रिंग छोटे होते जाते हैं फिर पांच साल के बाद बड़े होने शुरू होते हैं फिर ग्यारहवें साल पे जाके पूरे बड़े हो जाते हैं। अगर वृक्ष इतने संवेदनशील हैं और सूरज पर होती हुई कोई भी घटना को इतनी व्यवस्था से अंकित करते हैं तो क्या आदमी के चित्र में भी कोई परत होगी क्या आदमी के शरीर में भी कोई संवेदना का सूक्ष्म रूप होगा क्या आदमी भी कोई रिंग और वर्तुल निर्मित करता होगा अपने व्यक्तित्व में अब तक साफ नहीं हो सका अभी तक वैज्ञानिकों को साफ नहीं है कोई बात कि आदमी के भीतर क्या होता है लेकिन यह असंभव मालूम पड़ता है कि जब वृक्ष भी सूर्य पर घटती घटनाओं को संवेदित करते हो तो आदमी किसी भांति संवेदित ना करता हो जो तिस, जो जगत में कहीं भी घटित होता है वो मनुष्य के चित्त में भी घटित होता है इसकी ही खोज इस पर हम पीछे बात करेंगे कि मनुष्य भी वृक्षों जैसी ही खबरें अपने भीतर लिए चलता है लेकिन उसे खोलने का ढंग उतना आसान नहीं जितना वृक्ष को खोलने का ढंग आसान वृक्ष को काटकर जितनी सुविधा से हम पता लगा लेते हैं उतनी सुविधा से आदमी को काट के पता नहीं लगा सकते हैं आदमी को काटना सूक्ष्म मामला है और आदमी के पास चित्त है इसलिए आदमी का शरीर उन घटनाओं को नहीं रिकॉर्ड करता चित्त रिकॉर्ड करता है वृक्षों के पास चित्त नहीं है इसलिए शरीर ही उन घटनाओं को रिकॉर्ड करता है एक और बात इस संबंध में ख्याल ले लेने जैसी है जैसा मैंने कहा कि प्रति 11 वर्ष में सूरज पर तीव्र रेडियो एक्टिविटी तीव्र वैद्युतिक तूफान चलते हैं ऐसा प्रति 11 वर्ष पर एक रिदिम ठीक ऐसा ही एक दूसरा बड़ा रिदिम भी पता चलना शुरू हुआ है वो है 90 वर्ष का सूरज के ऊपर और वो और हैरान करने वाला है और ये जो मैं कह रहा हूं ये सब वैज्ञानिक तथ्य ज्योतिषी इस संबंध में कुछ नहीं कहते हैं लेकिन मैं इसलिए यह कह रहा हूं कि इनके आधार पर ज्योतिष को वैज्ञानिक ढंग से समझना आपके लिए आसान हो सकेगा 90 वर्ष का एक दूसरा वर्तुल है जो कि अनुभव किया गया है उसके अनुभव की कथा बड़ी अद्भुत है फेरो ने इजिप्त में आज से 4000 साल पहले अपने वैज्ञानिकों को कहा कि नील नदी में जब भी पानी घटता है बढ़ता है उसका पूरा ब्यौरा रखा जाए और अकेली नील एक ऐसी नदी है जिसकी 4000 वर्ष की बायोग्राफी है और किसी नदी की कोई बायोग्राफी नहीं उसकी जीवन कथा है पूरी कब उसमें इंच भर पानी बढ़ा है तो उसका पूरा रिकॉर्ड है चार वर्ष फैरोह के जमाने से लेकर आज तक फैरो का अर्थ होता है सूर्य जिप्त थी भाषा में फहरो जो इजिप्त का सम्राट अपना नाम रखता था वो सूर्य के आधार पर था और इजिप्त में ऐसा ख्याल था कि सूर्य और नदी के बीच निरंतर संवाद है तो फहरो जो कि सूर्य का भक्त था उसने कहा कि नील का पूरा रिकॉर्ड रखा जाए सूर्य के संबंध में तो हमें अभी कुछ पता नहीं लेकिन कभी तो सूर्य के संबंध में भी पता हो जाएगा तब यह रिकॉर्ड काम दे सकेगा तो चार हजार साल की पूरी कथा है नील नदी की उसमें इंच भर पानी कब बढ़ा इंच भर कब कम हुआ कब उसमें पूर आया कब पूर नहीं आया कब नदी बहुत तेजी से बही और कब नदी बहुत धीमी बही इसका चार हजार वर्ष का लंबा इतिहास इंच इंच उपलब्ध है इजिप्त के एक विद्वान तस्मान ने पूरे नील की कथा लिखी और अब सूर्य के संबंध में वो बातें ज्ञात हो गई जो फहरो के वक्त ज्ञात नहीं थी और जिसके लिए फहरो ने कहा था प्रतीक्षा करना इन 4000 साल में जो कुछ भी नील नदी में घटित हुआ है वो वो सूरज से संबंधित है और 90 वर्ष की रिदिम का पता चलता है हर 90 वर्ष में सूर्य पर एक अभूतपूर्व घटना घटती है वो घटना ठीक वैसी ही है जिसे हम मृत्यु कह सकते हैं या जन्म कह सकते हैं ऐसा समझ लें कि सूर्य 90 वर्ष में 45 वर्ष तक जवान होता है और 45 वर्ष तक बूढ़ा होता है उसके भीतर जो ऊर्जा के प्रवाह बहते हैं वो 45 वर्ष तक तो जवानी की तरफ बढ़ते हैं क्लाइमैक्स की तरफ जाते हैं सूरज जैसे जवान होता चला जाता है और 45 साल के बाद ढलना शुरू हो जाता है उसकी उम्र जैसे नीचे गिरने लगती है और 90 वर्ष में सूर्य बिल्कुल बूढ़ा हो जाता है 90 वर्ष में जब सूर्य बूढ़ा होता है तब सारी पृथ्वी भूकंपों से भर जाती है भूकंपों का संबंध 90 वर्ष के वर्तुल से है सूर्य उसके बाद फिर जवान होना शुरू होता वह बड़ी भारी घटना है क्योंकि सूरज पर इतना परिवर्तन होता है कि पृथ्वी उसको कंपित हो जाए ये बिल्कुल स्वाभाविक है लेकिन जब पृथ्वी जैसी महाकाय वस्तु भूकंपों से भर जाती तो आदमी जैसी छोटी सी काया में कुछ नहीं होता होगा पृथ्वी जैसी महाकाय वस्तु जब सूरज पर परिवर्तन होते हैं कंपित हो जाती भूकंपों से भर जाती तो आदमी जैसी छोटी सी काया में कुछ भी ना होता होगा जोशी सिर्फ यही पूछते रहे वो कहते हैं ये असंभव है पता हो तुम्हें या ना पता हो लेकिन आदमी की काया भी अछूती नहीं रह सकती पैतालीस वर्ष जब सूरज जवान होता है उस वक्त जो बच्चे पैदा होते हैं उनका स्वास्थ्य अद्भुत रूप से अच्छा होगा और जब पैतालीस वर्ष सूरज बूढ़ा होता है उस वक्त जो बच्चे पैदा होंगे उनका स्वास्थ्य कभी भी अच्छा नहीं हो पाता जब सूरज खुद ही ढलाव पर होता है तब जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी हालत ठीक वैसी है जैसे पूरब को नाव ले जानी हो और पश्चिम को हवा बहती हो तो फिर बहुत डांड चलानी पड़ती फिर पतवार बहुत चलानी पड़ती है और पाल काम नहीं करते फिर पाल खोलकर नाव नहीं ले जाई जा सकती क्योंकि उल्टे बहना पड़ता है जब सूरज ही बूढ़ा होता है सूरज जो कि प्राण है सारे सौर परिवार का तब तब जिसको भी जवान होना है उसे उल्टी धारा में तैरना पड़ता है हवा के खिलाफ उसके लिए संघर्ष भारी जब सूरज ही जवान हो रहा होता है तो पूरा सौर परिवार शक्तियों से भरा होता है और उठान की तरफ होता है तब जो पैदा होता है वो जैसे पाल वाली नाव में बैठ गया पूर्व की तरफ हवाएं बह रही हैं उसे डान भी नहीं चलानी पतवार भी नहीं चलानी श्रम भी नहीं करना है नाव खुद बह जाएगी पाल खोल देना है हवाएं नाव को ले जाएंगी इस संबंध में अब वैज्ञानिकों को भी शक होने लगा है कि सूरज जब अपनी चरम अवस्था में जाता है तब पृथ्वी पर कम से कम बीमारियां होती है। और जब सूरज अपने उतार पर होता है तो पृथ्वी पर सर्वाधिक बीमारियां होती पृथ्वी पर 45 पेता, पैतालीस साल बीमारियों के होते हैं और पैतालीस साल कम बीमारियों के होते हैं। नील ठीक चार हजार वर्षो में हर 90 वर्ष में इसी तरह जवान और बूढ़ी होती रही जब सूरज जवान होता है तो नील में सर्वाधिक पानी होता है वो 45 वर्ष तक उसमें पानी बढ़ता चला जाता है और जब सूरज ढलने लगता है बूढ़ा होने लगता है तो नील का पानी नीचे गिरता चला जाता है वो शिथिल होने लगती और हो है और बूढ़ी हो जाती है आदमी इस विराट जगत में कुछ अलग थलग नहीं है इस सब का इकट्ठा जोड़ अब तक हमने जो भी सृष्टम घड़ियां बनाई हैं वो कोई भी उतनी टू द टाइम उतना ठीक से समय नहीं बताती जितनी पृथ्वी बताती पृथ्वी अपनी कील पर 23 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर पूरा करती उसी के आधार पर 24 घंटे का हमने हिसाब तैयार किया हुआ है और हमने घड़ी बनाई हुई अब पृथ्वी काफी बड़ी चीज अपनी कील पर वो ठीक 23 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर पूरा करती और अब तक कभी भी ऐसा नहीं समझा गया था कि पृथ्वी कभी भी भूल करती है एक सेकेंड की लेकिन कारण कुल इतना था कि हमारे पास जांचने के बहुत ठीक उपाय नहीं थे और हमने साधारण जांच की थी लेकिन जब 90 वर्ष का वर्तुल पूरा होता है सूर्य का तो पृथ्वी की घड़ी एकदम डगमगा जाती है उस क्षण में पृथ्वी ठीक अपना वर्तुल पूरा नहीं कर पाती 11 वर्ष में जब सूरज पर उत्पात होता है तब भी पृथ्वी डगमगा जाती उसकी घड़ी गड़बड़ हो जाती जब भी पृथ्वी किस रोज अपनी यात्रा में नए नए प्रभावों के अंतर्गत आती जब भी कोई नया प्रभाव कोई नया कास्मिक इन्फ्लुएंस, कोई महातारा करीब हो जाता करीब का मतलब इस महाकाश में बहुत दूर होने पर भी चीजें बहुत करीब हैं, जरा सा करीब आ जाता हमारी भाषा बहुत समर्थ नहीं है क्योंकि जब हम कहते हैं जरा सा करीब आ जाता तो हम सोचते हैं कि शायद जैसे हमारे पास कोई आदमी आ गया नहीं फासले बहुत बड़े हैं उन फासलों में जरा सा अंतर पड़ जाता है जो कि हमें कहीं पता भी नहीं चलेगा तो भी पृथ्वी की कील डगमगा जाती है पृथ्वी को हिलाने के लिए बड़ी शक्ति की जरूरत है इंच भर हिलाने के लिए तो महाशक्तियां जब गुजरती हैं पृथ्वी के पास से तभी वो हिल पाती लेकिन वह महाशक्तियां जब पृथ्वी के पास से गुजरती हैं तो हमारे पास से भी गुजरती हैं। और ऐसा नहीं हो सकता कि जब पृथ्वी कंपित होती तो उस पर लगे हुए वृक्ष कंपित ना हो और ऐसा भी नहीं हो सकता कि जब पृथ्वी कंपित होती हिता हिता तो उस पर जीता और चलता हुआ मनुष्य कंपित ना हो सब कब जाता लेकिन कंपन इतने सूक्ष्म हैं कि हमारे पास कोई उपकरण नहीं थे अब तक कि हम जांच करते कि पृथ्वी कब जाती है लेकिन अब तो उपकरण हैं सेकंड के हजारवें हिस्से में भी कंपन होता है तो हम पकड़ लेते हैं लेकिन आदमी के कंपन को पकड़ने के उपकरण अभी भी हमारे पास नहीं वो मामला और भी सूक्ष्म आदमी इतना सूक्ष्म है और होना जरूरी है अन्यथा जीना मुश्किल हो जाए अगर 24 घंटे आपको चारों तरफ के प्रभावों का पता चलता रहे तो आप जी ना पाए आप जी सकते हैं तभी जबकि आपको आसपास के प्रभावों का कोई पता नहीं चलता एक और नियम है वो नियम यह है कि ना तो हमें अपनी शक्ति से छोटे प्रभावों का पता चलता है और ना अपनी शक्ति से बड़े प्रभावों का पता चलता है हमारे प्रभाव के पता चलने का एक दायरा है जैसे समझ लें कि बुखार चढ़ता है तो अंठानबे डिग्री हमारी एक सीमा है और 110 डिग्री हमारी दूसरी सीमा 12 डिग्री में हम जीते नब्बे डिग्री गिर जाए तो हम समाप्त हो जाते हैं उधर 110 डिग्री के बाहर चला जाए तो हम समाप्त हो जाते हैं। लेकिन क्या आप समझते हैं दुनिया में गर्मी बारह डिग्रियों की आदमी 12 डिग्री के भीतर जीता है दोनों सीमाओं के इधर उधर गया कि खो जाएगा उसको एक बैलेंस है अंठानवे और 110 के बीच में उसको अपने को संभाले रखना है ठीक ऐसा बैलेंस सब जगह है मैं आपसे बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं अगर मैं बहुत धीमे बोलू तो ऐसी जगह आ सकती है कि मैं बोलूं और आप ना सुन पाए लेकिन यह आपको ख्याल में जाएगा कि बहुत धीमे बोला जाए तो सुनाई नहीं पड़ेगा लेकिन आपको यह ख्याल में आएगा कि इतने जोर से बोला जाए कि आप ना सुन पाए तो आपको कठिन लगेगा क्योंकि जोर से बोलेंगे तब तो सुनाई पड़ेगा ही नहीं वैज्ञानिक कहते हैं हमारे सुनने की भी डिग्री है उससे नीचे भी हम नहीं सुन पाते उसके ऊपर भी हम नहीं सुन पाते हमारे आस भयंकर आवाजें गुजर रही लेकिन हम सुन नहीं पाते एक तारा टूटता है आकाश में कोई नया ग्रह निर्मित होता है या बिखरता है तो भयंकर गर्जनों वाली आवाजें हमारे चारों तरफ से गुजरती हैं अगर हम उनको सुन पाएं तो हम तत्काल बहरे हो जाएं। लेकिन हम सुरक्षित हैं क्योंकि हमारे कान सीमा में ही सुनते हैं जो सूक्ष्म है उसको भी नहीं सुनते जो विराट है उसको भी नहीं सुनते एक दायरा है बस उतने को सुन लेते देखने के मामले में भी हमारी वही सीमा है हमारी सभी इंद्रियां एक दायरे के भीतर न उसके ऊपर न उसके नीचे इसीलिए आपका कुत्ता है वो आपसे ज्यादा सूंघ लेता है उसका दायरा सूंघने का आपसे बड़ा है जो आप नहीं सूंघ पाते कुत्ता सूंघ लेता है जो आप नहीं सुन पाते आपका घोड़ा सुन लेता है उसको सुनने का दायरा आपसे बड़ा है एक डेढ़ मील दूर सिंह आ जाए तो घोड़ा चौंक के खड़ा हो जाता है। डेढ़ मील के फासले पर उसे गंध आती आपको कुछ पता नहीं चलता अगर आपको सारी गंध आने लगे जितनी गंध आपके चारों तरफ चल रही है तो आप विक्षिप्त हो जाए मनुष्य एक कैप्सूल में बंद है उसकी सीमांत है उसकी बाउंड्रीज आप रेडियो लगाते हैं और आवाज सुनाई पड़नी शुरू हो जाती है क्या आप सोचते हैं जब रेडियो लगाते हैं तब आवाज आनी शुरू होती आवाज तो पूरे समय बहती ही रहती है आप रेडियो लगाएं या ना लगाएं लगाते हैं तब रेडियो पकड़ लेता है बहती तो पूरे वक्त रहती दुनिया में जितने रेडियो स्टेशन है सबकी आवाजें अभी इस कमरे से गुजर रही है आप रेडियो लगाएंगे तो पकड़ लेंगे आप रेडियो नहीं लगाते तब भी गुजर रहे लेकिन आपको सुनाई नहीं पड़ रही आपको सुनाई नहीं पड़ रही जगत में मालूम कितनी ध्वनियां हैं, जो चारों तरफ हमारे गुजर रही भयंकर कोलाहल है वो पूरा कोलाहल हमें सुनाई नहीं पड़ता लेकिन उससे हम प्रभावित तो होते ही हैं ध्यान रहे वो हमें सुनाई नहीं पड़ता लेकिन उससे हम प्रभावित तो होते ही हैं वो हमारे रोए रोए को स्पर्श करता है हमारे हृदय की धड़कन धड़कन को छूता है हमारे स्नायु स्नायु को कपा जाता है वो अपना काम तो कर ही रहा है उसका काम तो जारी है जिस सुगंध को आप नहीं सूंघ पाते उसके अणु भी आपके चानो तरफ अपना काम तो कर ही जाते हैं और अगर उसके अणु किसी बीमारी को लाए हैं तो वो आपको दे जाते आपकी जानकारी आवश्यक नहीं है किसी वस्तु के होने के लिए ज्योतिष का कहना है कि हमारे चारों तरफ ऊर्जाओं के क्षेत्र हैं इनर्जी फील्ड्स हैं और वो पूरे समय हमें प्रभावित कर रहे हैं जैसा मैंने कल कहा कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो जन्म को वैज्ञानिक भाषा में हम कहें एक्सपोजर जैसे कि फिल्म को हम एक्सपोज करते हैं कैमरे में जरा सा शटर आप दबाते हैं एक क्षण के लिए कैमरे की खिड़की खुलती है और बंद हो जाती है उस क्षण में जो भी कैमरे के समक्ष आ जाता है वो फिल्म पर अंकित हो जाता है फिल्म एक्सपोज हो गई अब दोबारा उस पर कुछ अंकित ना होगा अंकित हो गया और अब ये फिल्म उस आकार को सदा अपने भीतर लिए रहेगी जिस दिन मां के पेट में पहली दफे गर्भाधान होता है तो पहला एक्सपोजर होता है जिस दिन मां के पेट से बच्चा बाहर आता है जन्म लेता है उस दिन दूसरा एक्सपोजर होता है और तो ये दोनों एक्सपोजर उस संवेदनशील चित्त पर फिल्म की भांति अंकित हो जाते हैं पूरा जगत उस क्षण में बच्चा अपने भीतर अंकित कर लेता है और उसकी सिंपैथीज निर्मित हो जाती है ज्योतिष इतना ही कहता है कि यदि वो बच्चा जब पैदा हुआ है तब अगर रात है और जान के आप हैरान होंगे कि 70 से लेकर 90 प्रतिशत तक बच्चे रात में पैदा होते है। ये थोड़ा हैरानी का है क्योंकि आमतौर से 50 प्रतिशत होने चाहिए 24 घंटे का हिसाब है इसमें कोई हिसाब भी ना हो बेहिसाब भी बच्चे पैदा हों तो 12 घंटे रात 12 घंटे दिन साधारण संयोग और कॉम्बिनेशन से ठीक है 50-50 प्रतिशत हो जाए कभी भूल चूक दो चार प्रतिशत इधर उधर हो लेकिन 90 प्रतिशत तक बच्चे रात में जन्म लेते हैं 10 प्रतिशत बच्चे मुश्किल से जन्म दिन में लेते हैं कारण नहीं हो सकती ये बात इसके पीछे बहुत कारण हैं, समझे एक बच्चा रात में जन्म लेता है तो उसका जो एक्सपोजर है उसके चित्त की जो पहली घटना है इस जगत में अवतरण की वो अंधेरे से संयुक्त होती है प्रकाश से संयुक्त नहीं होती उदाहरण के लिए कह रहा हूं क्योंकि बात तो और विस्तीर्ण है सिर्फ उदाहरण के लिए कह रहा हूं उसके चित्त पर जो पहली घटना है वो अंधकार है सूर्य अनुपस्थित है सूर्य की ऊर्जा अनुपस्थित है चारों तरफ जगत सोया हुआ है पौधे अपने पत्तियों को बंद किए हुए पक्षी अपने पंखों को सिकोड़ के आंखें बंद किए हुए अपने घोंसलों में छिप गए सारी पृथ्वी पर निद्रा है हवा के कण कण में चारों तरफ नींद सब सोया हुआ है जागा हुआ कुछ भी नहीं है ये पहला इंपैक्ट है बच्चे पर अगर हम बुद्ध और महावीर से पूछें, तो वो कहेंगे कि अधिक बच्चे इसलिए रात में जन्म लेते हैं क्योंकि अधिक आत्माएं सोई हुई हैं दिन को वो नहीं चुन सकते पैदा होने के लिए दिन को चुनना कठिन और हजार कारण हैं। और दार कारण है एक कारण महत्वपूर्ण है यह भी अधिकतम लोग सोए हुए हैं अधिकतम लोग तंद्रित हैं अधिकतम लोग निद्रा में हैं, अधिकतम लोग आलस्य में प्रमाद में हैं, सूर्य के जागने के साथ उनका जन्म ऊर्जा का जन्म होगा सूर्य के डूबे हुए अंधेरे की आड़ में उनका जन्म नींद का जन्म होगा रात में एक बच्चा पैदा हो रहा है तो एक्सपोजर एक तरह का होने वाला है जैसे कि हमने अंधेरे में एक फिल्म खोली हो या प्रकाश में एक फिल्म खोली हो तो एक्सपोजर भिन्न होने वाले एक्सपोजर की बात थोड़ी और समझ लेनी चाहिए क्योंकि वह ज्योतिष के बहुत गहराइयों से संबंधित है जो वैज्ञानिक एक्सपोजर के संबंध में खोज करते हैं कि एक्सपोजर की घटना बहुत बड़ी है छोटी घटना नहीं है क्योंकि जिंदगी भर वो आपका पीछा करेगी एक मुर्गी का बच्चा पैदा होता है पैदा हुआ कि भागने लगता है मुर्गी के पीछे हम कहते हैं कि मां के पीछे भाग रहा है वैज्ञानिक कहते है नहीं मां से कोई संबंध नहीं एक्सपोजर्स हम कहते हैं अपनी मां के पीछे भाग रहा है लेकिन वैज्ञानिक कहते नहीं पहले हम भी ऐसी सोचते थे कि मां के पीछे भाग रहा है लेकिन बात ऐसी नहीं और जब सैकड़ों प्रयोग किए गए तो बात सही हो गई है वैज्ञानिकों ने सैकड़ों प्रयोग किए मुर्गी का बच्चा टूट रहा है अंडा फूट रहा है चूजा बाहर निकल रहा है तो उन्होंने मुर्गी को हटा लिया उसकी जगह रबर का गुब्बारा रख दिया बच्चे ने जिस चीज को पहली दफा देखा वो रबर का गुब्बारा था मां नहीं थी आप चकित होंगे ये जान के वह बच्चा एक्सपोज हो गया इसके बाद वो रबर के गुब्बारे को ही मां की तरह प्रेम कर सका फिर वो अपनी मां को नहीं प्रेम कर सका रबर का गुब्बारा हवा में उधर उधर जाएगा तो वो पीछे भागेगा उसकी मां भागती रहेगी तो उसकी फिक्री नहीं करेगा रबर के गुब्बारे के प्रति वो आश्चर्यजनक रूप से संवेदनशील हो गया जब थक जाएगा तो गुब्बारे के पास टिक के बैठ जाएगा गुब्बारे को प्रेम करने की कोशिश करेगा गुब्बारे से चौंक लड़ाने की कोशिश करेगा लेकिन मां से नहीं इस संबंध में बहुत काम लोरेंस नाम के एक वैज्ञानिक ने किया और उसका कहना है कि वो जो फर्स्ट मूवमेंट एक्सपोजर है वो बड़ा महत्वपूर्ण है वो मां से इसलिए संबंधित हो जाता है मां होने की वजह से नहीं फर्स्ट एक्सपोजर की वजह से इसलिए नहीं कि वो मां है इसलिए उसके पीछे दौड़ता है इसलिए कि वही सबसे पहले उसको उपलब्ध होती इसलिए पीछे दौड़ता है अभी इस पर और काम चला है तो जिन बच्चों को मां के पास बड़ा न किया जाए वो किसी स्त्री को जीवन में कभी प्रेम करने में समर्थ नहीं हो पाते एक्सपोजर ही नहीं हो पाता अगर एक बच्चे को उसकी मां के पास बड़ा न किया जाए तो स्त्री का जो प्रतिबिंब उसके मन में बनना चाहिए वो बनता ही नहीं और अगर पश्चिम में आज होमोसेक्सुअलिटी बढ़ती हुई है तो उसके एक बुनियादी कारणों में वो कारण हेटरोसेक्सुअल विजातीय यौन के प्रति जो प्रेम है वो पश्चिम में कम होता चला जाता है और सजातीय यौन के प्रति प्रेम बढ़ता चला जाता है जो विकृति है लेकिन वो विकृति होगी क्योंकि दूसरे यौन के प्रति जो प्रेम है पुरुष का स्त्री के प्रति और स्त्री का पुरुष के प्रति वो बहुत सी शर्तों के साथ है पहला तो एक्सपोजर जरूरी है बच्चा पैदा हुआ है तो उसके मन पर क्या एक्सपोज हो अब ये बहुत सोचने जैसी बात दुनिया में स्त्रियां तब तक सुखी ना हो पाएंगी जब तक उनका एक्सपोजर मां के साथ हो रहा है उनका एक्सपोजर पिता के साथ होना चाहिए पहला इंपैक्ट लड़की के मन पर पिता का पढ़ना चाहिए तो ही वो किसी पुरुष को भरपूर मन से प्रेम करने में समर्थ हो पाएगी अगर पुरुष स्त्री से जीत जाता है तो उसका कुल कारण इतना है कि लड़के और लड़कियां दोनों ही मां के पास बड़े होते हैं तो लड़के का एक्सपोजर तो बिल्कुल ठीक होता है स्त्री के प्रति लेकिन लड़की का एक्सपोजर बिल्कुल ठीक नहीं होता इसलिए जब तक दुनिया में लड़की को पिता का एक्सपोजर नहीं मिलता तब तक स्त्रियां कभी भी पुरुष के समकक्ष खड़ी नहीं हो सकेंगी न राजनीति के द्वारा नौकरी के द्वारा न आर्थिक स्वतंत्रता के द्वारा क्योंकि मनोवैज्ञानिक अर्थों में एक कमी उनमें रह जाती वो अब तक अब तक की पूरी संस्कृति उस कमी को पूरा नहीं कर पाई अगर ये छोटा सा गुब्बारा या मुर्गी या मां इनका एक्सपोजर प्रभावी करता है इतना ज्यादा कि व्यक्ति का चित्त सदा के लिए उससे निर्मित हो जाता है ज्योतिष कहता है कि जो भी चारों तरफ मौजूद है द होल यूनिवर्स वो सभी का सभी उस एक्सपोजर के क्षण में उस चित्र के खुलने के क्षण में भीतर प्रवेश कर जाता है और जीवन भर की सेम्पैथीज और एंटीपैथीज निर्मित हो जाती है उस क्षण जो नक्षत्र पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए हैं नक्षत्र घेरे हुए हैं उसका कुल मतलब इतना कि उस क्षण पृथ्वी के ऊपर जिन नक्षत्रों की रेडियो एक्टिविटी का प्रभाव पड़ रहा है वैज्ञानिक मानते हैं कि प्रत्येक ग्रह की रेडियो एक्टिविटी अलग है जैसे वीनस उससे जो रेडियो सक्रिय तत्व हमारी तरफ आते हैं वो चांद के रेडियो सक्रिय तत्वों से भिन्न है जैसे जुपिटर उससे जो रेडियो तत्व हम तक आते हैं वो सूर्य के रेडियो तत्वों से भिन्न है क्योंकि इन प्रत्येक ग्रहों के पास अलग तरह की गैसों और अलग तरह के तत्वों का वा, वातावरण है उन सबसे अलग अलग प्रभाव पृथ्वी की तरफ आते हैं और जब एक बच्चा पैदा हो रहा है तो पृथ्वी के चारों तरफ छितिज को घेर कर खड़े हुए जो भी नक्षत्र हैं ग्रह हैं उपग्रह हैं दूर आकाश में महातारे हैं वे सब के सब उस एक्सपोजर के क्षण में बच्चे के चित्र पर गहराइयों तक प्रवेश कर जाते फिर उसकी कमजोरियां उसकी ताकतें उसका सामर्थ्य सब सदा के लिए प्रभावित हो जाता है अब जैसे हिरोशिमा में एटम बम के गिरने के बाद पता चला उसके पहले पता नहीं था हिरोशिमा में एटम जब तक नहीं गिरा था तब तक इतना ख्याल था कि एटम गिरेगा तो लाखों लोग मरेंगे लेकिन यह पता नहीं था कि पीढ़ियों तक आने वाले बच्चे प्रभावित हो जाएंगे हिरोशिमा और नागासाकी में जो लोग मर गए मर गए वो तो एक क्षण की बात थी समाप्त हो गए लेकिन हिरोशिमा में जो वृक्ष बच गए जो जानवर बच गए जो पक्षी बच गए जो मछलियां बच गईं, जो आदमी बच गए वो सदा के लिए प्रभावित हो गए अब वैज्ञानिक कहते हैं कि दस पीढ़ियों में हमें पूरा अंदाज लग पाएगा कि क्या क्या परिणाम हुए क्योंकि इनका सब कुछ रेडियो एक्टिविटी से स्थ... प्रभावित हो गया अब जो स्त्री बच गई है उसके शरीर में जो अंडे हैं वो प्रभावित हो गए अब वो अंडे कल उनमें से एक अंडा बच्चा बनेगा वो बच्चा वैसे बच्चा नहीं होगा जैसा साधारणता होता क्योंकि एक विशेष तरह की रेडियो सक्रियता उस अंडे में प्रवेश कर गई वो लंगड़ा हो सकता है लूला हो सकता है अंधा हो सकता है उसकी चार आंखें भी हो सकती हैं, आठ हाथ भी हो सकते हैं, है। कुछ भी हो सकता है अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते कि वो कैसा होगा उसका मस्तिष्क बिल्कुल रुग्ण भी हो सकता है प्रतिभाशाली भी हो सकता है वो जीनियस भी पैदा हो सकता है जैसा जीनियस कभी पैदा न हुआ अभी हमें कुछ भी पता नहीं कि वो क्या होगा इतना पक्का पता है कि जैसा होना चाहिए था साधारण आदमी वैसा वो नहीं होगा अगर एटम एटम बहुत छोटी ताकत है हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है एक एटम एक लाख बीस हजार आदमियों को मार पाया हिरोशिमा नागासाकी में। वो बहुत छोटी ताकत है सूर्य के ऊपर जो ताकत है उसका हम इससे कोई हिसाब नहीं लगा सकते जैसे अरबों एटम बम एक साथ फूट रहे हो उतनी रेडियो एक्टिविटी सूरज के ऊपर है और असाधारण है ये क्योंकि सूरज चार चार अरब वर्षों से तो पृथ्वी को ही गर्मी दे रहा है और उससे पहले से और अभी भी वैज्ञानिक कहते हैं कि कम से कम चार हजार वर्ष तक तो ठंडे होने की कोई संभावना नहीं प्रतिदिन इतनी गर्मी दस करोड़ मील दूर है पृथ्वी से हिरोशिमा में जो घटना घटी उसका प्रभाव दस मील से ज्यादा दूर नहीं पड़ सकता दस करोड़ मील दूर सूरज है चार अरब वर्षों से तो वह में सब सारी गर्मी दे रहा है फिर भी अभी रिक्त नहीं हुआ है पर ये सूरज कुछ भी नहीं है इससे महासूरी ये सब तारे हैं जो आकाश के और इन प्रत्येक तारों से अपनी व्यक्तिगत और निजी क्षमता की सक्रियता हम तक प्रवाहित होती है एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक जो अंतरिक्ष में फैलती ऊर्जाओं के संबंध में अध्ययन कर रहा है गॉकलिन उसका कहना है कि जितनी ऊर्जाएं हमें अनुभव में आ रही हैं उनमें से हम एक प्रतिशत के संबंध में भी पूरा नहीं जानते जब से हमने कृत्रिम उपग्रह छोड़े हैं पृथ्वी के बाहर तब से उन्होंने हमें इतनी खबरें दी हैं कि हमारे पास न शब्द है उन खबरों को समझने के लिए न हमारे पास विज्ञान है। और इतनी ऊर्जाएं इतनी एनर्जी चारों तरफ बह रही होंगी इसकी हमें कल्पना ही नहीं थी इस संबंध में एक बात और ख्याल में ले लेनी जरूरी है इस जगत में जैसा मैंने कल कहा लोग सोचते हैं कि ज्योतिष कोई विकसित होता हुआ विज्ञान है मैंने आपसे कहा हालत उल्टी ताजमहल अगर आपने देखा हो तो जमुना के उस पार कुछ दीवारें आपको उठी हुई दिखाई पड़ी होंगी कहानी यह है कि शाहजहां ने मुमताज के लिए तो ताजमहल बनवाया और अपने लिए जैसा संगमरमर का ताज महल ऐसी अपनी कब्र के लिए संग मूसा का काले पत्थर का महल वो जमुना के उस पार बना रहा है लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया ऐसी कथा सदा से प्रचलित थी लेकिन अभी ऐतिहासों ने खोज किए तो पता चला कि वो जो उस तरफ दीवाले उठी खड़ी हैं, वो किसी बनने वाले महल की दीवाले नहीं है वो किसी बहुत बड़े महल की जो गिर चुका खंडारे पर उठती दीवारें और खंडहर एक से मालूम पड़ सकते हैं एक नए मकान की दीवाल उठ रही है अधूरी है अभी मकान बना नहीं हजारों साल बाद तय करना मुश्किल हो जाएगा कि नए मकान की बनती दीवाल है या किसी बने बनाए मकान की जो गिर चुका उसकी बची खुची अवशेष खंडहर है पिछले तीन चार सौ पांच सौ सालों से यही समझा जाता था कि वो जो दूसरी तरफ महल खड़ा हुआ है वो शाहजहां बनवा रहा था वो पूरा नहीं हो पाया लेकिन अभी जो खोजबीन हुई है उससे पता चलता है कि वो महल पूरा था और न केवल ये पता चलता है कि वो महल पूरा था बल्कि ये भी पता चलता है कि ताजमहल शाहजहां ने खुद कभी नहीं बनवाया वो भी हिंदुओं का बहुत पुराना महल है जिसको सिर्फ कन्वर्ट किया जिसको सिर्फ थोड़ा सा फर्क किया क्योंकि और कई दफे इतनी हैरानी होती है कि जिन बातों को हम सुनने के आदि हो जाते हैं फिर उनसे भिन्न बात को हम सोचते भी नहीं ताजमहल जैसी एक भी कब्र दुनिया में किसी ने नहीं बनाई कब्र ऐसी बनाई ही नहीं जाती कब्र ऐसी बनाई ही नहीं जाती ताजमहल के चारों तरफ सिपाहियों के खड़े होने के स्थान बंदूकें और तोपें लगाने के स्थान है कब्रों की बंदूकें तोपें लगा के कोई रक्षा नहीं करनी पड़ती वो महल है पुराना उसको सिर्फ कन्वर्ट किया गया है कब्र में वो दूसरी तरफ भी एक पुराना महल है जो गिर गया जिसके खंडहर शेष रह गए ज्योतिष भी खंडहर की तरह है वो बहुत बड़ा महल था पूरा विज्ञान था जो ढह गया कोई नई चीज नहीं है कोई नया उठता हुआ मकान नहीं है लेकिन जो दीवाले रह गई हैं उनसे कुछ पता नहीं चलता कि कितना बड़ा महल उसकी जगह राह बहुत बार सत्य मिलते हैं और खो जाते हैं अरिस्टिकार नाम के एक यूनानी ने जीसस से दो वर्ष पूर्व सत्य खोज निकाला था कि सूर्य केंद्र है पृथ्वी केंद्र नहीं अरिस्टिकारस का यह सूत्र हेलियोसेंट्रिक सूरज केंद्र पर है जीसस से 300 वर्ष पहले खोज निकाला लेकिन जीसस के 100 वर्ष बाद टोलेमी ने इस सूत्र को उलट दिया और पृथ्वी को फिर केंद्र बना दिया और फिर 2000 साल लग गए केपलर और कोपरनिकस को खोजने में वापस कि के सूर्य केंद्र है पृथ्वी केंद्र नहीं 2000 साल तक अरिस्टिकारस का सत्य दबा पड़ा रहा 2000 साल बाद जब कोपरनिकस ने फिर से कहा तब की किताबें खोजी लोगों ने कहा तो हैरानी की बात है। अमरीका कोलंबस ने खोजा ऐसा पश्चिम के लोग कहते हैं एक बहुत प्रसिद्ध मजाक प्रचलित है ऑस्कर वाइल्ड अमेरिका गया हुआ उसकी मान्यता थी कि अमेरिका और भी बहुत पहले खोजा जा चुका और यह सच है यह सच्चाई है कि अमेरिका बहुत दफे खोजा जा चुका और पुनः पुनः खो गया उससे संबंध सूत्र टूट गए एक व्यक्ति ने आस्कर ऑस्करवायल को पूछा कि हम सुनते हैं कि आप कहते हैं अमेरिका पहले भी खोजा जा चुका है तो क्या आप नहीं मानते कि कोलंबस ने पहली खोज की और अगर कोलंबस ने पहली खोज नहीं की तो अमेरिका बार बार क्यों खो गया तो ऑस्करवायल ने मजाक में कहा कि कोलंबस ने पुनः खोज की है ही रीडिस्कवर्ड अमेरिका इट वाज़ डिस्कवर्ड सो मेनी टाइम्स बट एवरी टाइम हफ्ड अप हर बार दबा के इसको चुप रखना पड़ा क्योंकि उपद्रव इसको बार बार अप महाभारत अमेरिका की चर्चा करता है अर्जुन की एक पत्नी मेक्सिको की लड़की है मेक्सिको में जो मंदिर हैं वो हिंदू मंदिर है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 वही सर्वाधिक कठिन है उसे जानना फिर उसके बाहर की परिधि है नॉन इसशियल जिसमें सब परिवर्तन हो सकते हैं मगर हम उसी को जानने को उत्सुक होते हैं और उन दोनों के बीच में एक परिधि है सेमी इसेंशियल अर्ध अनिवार्य जिसमें जानने से परिवर्तन हो सकते हैं ना जानने से कभी परिवर्तन नहीं होंगे तीन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 ये कहीं मरने को तो सुख नहीं है कि कोई भी बहाना लेके लेकर मर जाए तो तुम्हारा बहाना लेके भी मर सकता है और अन्य था तुम्हारा उखाड़ कर फेंका गया पौधा पुनः जड़ें पकड़ सकता है गौशालक की दोबारा उस पौधे को उखाड़ के फेंकने की हिम्मत न पड़ी डरा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 महावीर से गौशालक के नाराज हो जाने के कुछ कारणों में एक कारण ये पौधा भी था महावीर को छोड़कर चले जाने में ज्योतिष का जिस ज्योतिष की मैं बात कर रहा हूं उसका संबंध अनिवार्य से इसेंशियल से फाउंडेशनल से है आपकी उत्सुकता ज्यादा ज्यादा सेमी इसेंशियल तक जाती है पता लगाना चाहते हैं कितने दिन जीऊंगा मर तो नहीं, नहीं जाऊंगा जी जी जीकर क्या करूंगा जी ही लूंगा तो क्या करूंगा इस तक आपकी उत्सुकता नहीं पहुंचती मरूंगा तो मरते तो में क्या करूंगा इस तक आपकी उत्सुकता नहीं पहुंचती घटनाओं तक तो पहुंचती आत्माओं तक नहीं पहुंचती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 जीकर क्या करूंगा जीकर क्या हो जाऊंगा कोई पूछने नहीं चाहता इसलिए महल गिर गया क्योंकि वो महल गिर जाएगा जिसके आधार नॉन एसेंशियल पर रखे हो गैर जरूरी चीजों पर जिसके हमने दीवालें खड़ी कर दी हो वो कैसे टिकेगा आधार सिलाए चाहिए तो मैं जिस ज्योतिष की बात कर रहा हूं आप जिस ज्योतिष समझते रहे हैं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 मैं सांस लेता हूं तो पूरा शरीर प्रभावित होता है। सूरज सांस लेता है तो पृथ्वी प्रभावित होती है। और दूर के महासूरी हैं वो भी कुछ करते हैं तो पृथ्वी प्रभावित होती है। और पृथ्वी प्रभावित होती तो हम प्रभावित होते सब चीज छोटा सा रोआ तक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 बेईमान बेईमानी करेगा असाधु असाधु होगा हत्या करने वाला हत्या करेगा लेकिन अपने भाग में यह बदा है कि अपन लोगों को कहते कि चोरी मत करो एपसर्ड है अगर सब सुनिश्चित है तो समस्त शिक्षाएं बेकार हैं। सब प्रोफेट सब पैगंबर और सब तीर्थंकर व्यर्थ है महावीर सभी लोग पूछते हैं बुद्ध से भी लोग पूछते हैं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 हम अलग नहीं हैं, हम जुड़े हैं, हम सूरी के ही दूर तक फैली हुई शाखाएं और पत्ते सूरी की जड़ों में जो होता है वो हमारे पत्तों के रोए रोए रहसे रैसे तक फैल जाता है और कंपित कर जाता है यदि ये ख्याल में हो तो हम जगत के बीच एक पारिवारिक बोध को उपलब्ध हो सकते हैं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 सब से जाता है। ये ये ये ये पृथ्वी पृथ्वी सदा सदा सदा सदा सदा सदा सदा सदा नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं थी, थी, होगी। होगी। जैसे मैं था, था, होऊंगा। वैसे सूरज भी होगा। चांद तारे भी सदा नहीं थे सदा नहीं होंगे। इनके होने और न होने का वर्तुल घूमता रहता है उस विराट पहिए में हम भी कहीं एक पहिए की किसी किसी